नाड़ियां नाभि कमल से ही सब ओर गई हैं इन सब में मस्तक की ओर गई हुई तीन नाड़ियां प्रधान हैं सुश्रुमा ईड़ा और पिगला ईड़ा और पिगला नाड़ी नासिका के द्वार तक पहुंची हुई है यही दोनों शरीर की वृद्धि एवं पुष्टि करने वाली है शरीर में वायु अवनी, चंद्रमा ये पांच पांच भागों में विभक्त होकर स्थित हैं प्राण अपान समान उदान और ज्ञान ये वायु के पांच भेद माने गए हैं उच्च वास ऊपर की ओर श्वास खींचना निश्वास श्वास को बाहर निकालना तथा अन्न और जल को शरीर के भीतर पहुंचाना ये तीन प्राण वायु के कर्म हैं कंठ से लेकर मस्तक तक इसका निवास स्थान है मल मूत्र तथा वीर्य का त्याग और गर्भ को योनि से बाहर निकालना यह अपान वायु का कर्म बताया गया है इसका स्थान गुदा के ऊपर है समान वायु खाए हुए अन्न को धारण करती है उसके विभिन्न अंशों को बिलकाती है तथा संपूर्ण शरीर में रस संचार करती हुई विरोध टोक विचरती है वाक्य बोलना उद्गार है कंठ के भीतर से कुछ निकालना तथा कर्मों के लिए सब प्रकार के प्रत्यन करना ये उड़ान वायु के कार्य हैं इसका स्थान व्यान वायु सदा हृदय में स्थित रहती है और संपूर्ण देह का भरण पोषण करती है धातु को बढ़ाना पीसना लार आदि को निकालना तथा आंख के खोलने नीचने की क्रिया करना ये सब व्यान वायु के कार्य हैं पाचक रंजक साधक आलोचक तथा भ्राजक इन पांच रूपों में अपने इस शरीर के भीतर स्थित है पाचक अग्नि सदा तकवाशय में स्थित होकर खाए हुए अन्न को पचाती है रंजक अवनी अमावश्य में स्थित होकर अन के रस को रंगकर रक्त के रूप में परित कर देती है। साधक अवनी हृदय में रहकर बुद्धि और उत्साह आदि को बढ़ाती है। आलोचक अवनी नेत्रों में निवास करके रूप देखने की शक्ति बढ़ाती है तथा ब्राजक अवनी त्वचा में स्थित हो शरीर को निर्मल एवं कांतिमान बन क्लेदक, बोधक, तर्पण, शिलेशन तथा आलंबक इन पांच रूपों में चंद्रमा का शरीर के भीतर निवास है। क्लेदक चंद्रमा पक्वाश्य में स्थित होकर प्रतिदिन खाई हुई अन्न को गलाता है। बोधक रस इंद्रियों में रहकर मधुर आदि रसों का अनुभव कराता है। तर्पण चंद्रमा मस्तक में स्थित होकर नेत्र आदि इंद्रों की � सुलेशण सब संधिओं में व्याप्त होकर उन्हें परस्पर मिलाए रखता है तथा आलंबक चंद्रमा हृदय में स्थित हो शरीर के सब अंगों को परस्पर अवलंबित रखता है इस प्रकार वायु अग्नि तथा चंद्रमा ने इस शरीर को धारण कर रखा है इंद्रु के छिद्र रोम कूप तथा उदर का अवकाश भाग ये सब आकाश जिंत है नासिका, केश, नख, हड्डी, धीरता, भारीपन, त्वचा, मांस, हृदय, गुदा, नाभि, मैदा, यकृत, मज्जा, आत, आमाशय, शीरा, स्नायु तथा पक्वाशय इन सबको वेदभित्ता विद्वानों ने प्रत्युता अंश बताया है नेत्रों में जो श्वेत भाग है वह कब से उत्पन्न होता है और काला भाग वायु से पैदा होता है श्वेत भाग पिता का तथा काला भाग माता का अंश है नेत्र में पांच मंडल होते हैं पहला पक्ष्म मंडल दूसरा चर्म मंडल तीसरा शुक्ल मंडल चौथा कृष्ण मंडल तथा पांचवा धृंग मंडल नेत्र के दो भाग हैं उपांग और अपांग नेत्रों का जो अंतिम किनारा है, उसे उपांग कहते हैं और नासिका के मूल भाग से मिला हुआ जो नेत्र का अंश है, उसका नाम अपांग है। दोनों अंडकोश, मैदा, रक्त, कफ और मांस इन चार धातों से युक्त बताए गए हैं। समस्त प्राणियों की जीवा रक्त मांस पेशियां ही होती है। दोनों दोनों ओट, हैं। दोनों हाथ, दोनों ओठ, लिंग � इस प्रकार इन सात धातुओं के बने हुए 25 तत्व शरीर में जीव निवास करता है त्वचा रक्त और मांस ये तीनों माता के अंश से तथा नैदा मज्जा और अस्थि ये पिता के अंश से उत्पन्न बताए गए हैं इन्हीं छह कोशों से इस शरीर का संगठन हुआ है यह पांच भौतिक शरीर पांच तत्वों से उत्पन्न होने वाले अन्न द्वारा उसका वर्णन करता हूं देहधारी जीव पिंडक और तथा ग्रास के रूप में जो अन्न खाते हैं उसे प्राण वायु पहले स्थूल आशय में एकत्रित करती है फिर उस अन्न में प्रवेश करके अन्न और जल को पृथक-पृथक कर देती है जल को अग्नि के ऊपर रखकर उनको उसके ऊपर रखती है और श्वय जल के नीचे स्थित हो धीरे-धीरे अग्नि को उद्दीप्त करती है वायु से उद्दीप्त हुई अग्नि जल को अत्यंत गर्म कर देती है फिर उस उष्ण जल से वह अन्य सब ओर से पकने लगता है पकने पर उसके दो भाग हो जाते हैं मैल अलग छट जाता है और रस पृथक हो जाता है मल के बाहर मार्गों जब छटी हुई मैल शरीर से बाहर हो जाती है तो कान दो आंख दो नाक जीभा दांत लिंग गुदा नख और रोम रूप ये बाहर मल के आश्रय हैं। शरीर की सब नाड़ियां सब ओर से हृदय कमल में बंधी हुई है व्यान वायु पूर्वतक तक अनरस्क उन नाड़ियों के मुख में रख देती है तब समान वायु सभी नाडियों को उस रस से परिपूर्ण करती है। तत्पश्चात वे रसपूर नाडियाँ देह में सब ओर उस रस को पहुँचा देती हैं। नाडियों में स्थित हुआ वह रस रंजक अन्य की से पकने लगता है। और पक्ते-पक्ते रूढ़िल रूप में पल्लीत हो जाता है। तदनंतर त्वचा, रूम, केस, मास, नायु, शीरा, अस्थि, नख, मज्जा, इंद्रियों की शुद्धि तथा वीरे की वृद्धि ये कार्य क्रमशः होते हैं। इस प्रकार अन का बारा रूप में परिणाम बताया जाता है। इन सबसे बना हुआ यह शरीर पूर्ण के लिए व्याप्त जैसे सुंदर रथ भार भोगने के लिए ही होता है, यदि वह भार ना ढो सके तो केवल तेल लगाने आदि नाना प्रकार के येतनों द्वारा रथ की रक्षा करने से क्या कार्य सिद्ध हो सकता है? इसी प्रकार उत्तम उत्तम भोजनों से पुष्ट किए हुए इस शरीर के द्वारा पुण्य संपादन के सिवा और क्या लाभ है? यदि यह पुण्य नह जिस समय, जिस देश में और जिस आयु से शुभ तथा अशुभ कर्म किए जाते हैं, उसी देश काल और आयु में कर्ता को उनका फल भोगना पड़ता है, इसलिए अक्षय सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए, अन्यथा गर्मी में सूख जाने वाली छोटी-छोटी नदियों की भांति समस्त सुख भोग चिन्हभ कथापि नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अपने को पीड़ा देने वाला है महात्मन इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न का यथाशक्ति उत्तर दिया है प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होता है यह बात बता दी गई है अब किस प्रकार उसकी मृत्यु होती है यह सुनिए कर्म के अनुसार आयुष्य होने पर जब मनुष्य का काल उपस्थित होता है उस समय अपने कर्मों के अधीन रहने वाले जीव को यमराज के दूत शरीर से बाहर खींचते हैं तब पुण्य और पाप के बंधन में बंधा हुआ जीव पंच को तथा मन बुद्धि और अहंकार को साथ लेकर शरीर को त्याग देता है आत्मा पापियों के प्राण गुदा मार्ग से बाहर होते हैं और योगी पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर उधर लोक में गमन करते हैं मृत्यु होने पर जीव उसी क्षण में आतिवाहिक शरीर धारण करता है वह अंगूठी की पूर के बराबर होता है उस शरीर का निर्माण अपने ही प्राणों से किया जाता है उस आतिवाहिक शरीर में जब जीव स्थित हो जाता है, तब यमराज के दूत उस देह को बांधकर बलपूर्वक यमलोक के मार्ग से ले जाते हैं। वह मार्ग तपे हुए भार के समान, गर्म किए हुए लोहे के गोले के सदर्शे, तपे हुए वाले स्थान की भांति तथा जलते हुए राम पत्र के समान होता है पृथ्वी से 86000 योजन दूर यमराज की पुरी है जहाँ यमदूत पापी जीव को घसीट कर ले जाते हैं मार्ग में कहीं अत्यंत सर्दी पड़ती है कहीं अत्यंत दुर्गम स्थान लाग्ना पड़ता है कहीं भारी अंधकार छाए रहता है तथा कहीं अग्नि के समान मुख वाले काक कंक जंबुक मक्खी डास मच्छर तथा सांप और बिच्छू आदि जीव काट खाते हैं उनके काटने पर जीव चीखता और चिल्लाता है परंतु मरता नहीं कहीं कहीं भयंकर राक्षस उसे खाते घसीटते और इधर उधर फेंकते हैं कहीं तपी हुई बालुवाले अत्यंत भयंकर मार्ग से जलता हुआ पापी जीव ले जाया जाता है